ये देखते समय प्रकार रहु प्रतिपल भागी वाद विषाद करये ते लागी ये सुनो समझो होती कर ये रहु सिर धरे राज रज आयसु करहु प्राय लाल पदतुंग को बिना पिता वचन में थोरे चाहिए कि ना जही तनु पर प्रिय प्रिय नहीं चन प्रमाणा करो शेष धर भू पर, पर है तो तो तुम कहूँ सब भांति भलाई सरसुरा पिताज्ञा राखी मारी नारी मातुक साखी तनय जौवन तो दयउ पिताज्ञाएस नयू अनुचित तो उचित तो विचार ते जे पाल पिता बहन भाजनों के भाजन सुख सुजस के बसही अमर पति बामच भाई सब संतन की जय त्रिपी आगे कहते हैं कि देखो सब प्रकार भूपति बल भागी यानी महाराज जो है सब प्रकार के बड़े भाग्यशाली रहे सब प्रकार ऐसी प्रशंसा रहे बाद शादु ये ते लागी। ऐसे महापुरुष के लिए विषाद करना व्यर्थ है बाद बेकार है झूठ में उनका जो है उनके लिए अगर विषाद करते हैं तो व्यर्थ विषाद करते हैं, मन उनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए वो बड़े श्रेष्ठ थे मान थे प्रशंस नहीं है उनकी तो प्रशंसा ही करनी चाहिए तो यह समझ सोच पड़ी ऐसा समझ करके विचार करके तुम शोक क्या कर दो की मत हो अब आगे जो कर्तव्य कर्म है उसके ऊपर ध्यान दो राज रजायस श्रीधर राजा की जो आज्ञा है वो कहलाती है कि राजा और उसकी आज्ञा मिलकर के बना राज माने राजा की जो आज्ञा है उसका तुम पालन करो और उसे शुरूधारी करो मैंने उसे स्वीकार करो मैंने यहाँ से अब शुरू कर देते हैं बस् जी ये बताना कि खत को चाहिए कि आप राज्य स्वीकार करें राज सिंहासन पर बैठे प्रजापालन का कार्य करें बसिष जी कहना प्रारंभ करते हैं इसीलिए बसिष जी को झूठ तो समझाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि भरत जी जो हैं वशिष्ठ जी की तरफ अनुकूल दृष्टि से नहीं देख रहे हैं भरत जी ने ऐसा नहीं संकेत किया कि हाँ ठीक कहते हो ऐसे करेंगे तो बशिष जी को और आगे न कहना पड़ता और वो उनका राज सिंहासन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता भरत जी को ये बशिष जी की ये बात भरत जी को अनुकूल नहीं लगी उनसे जो संतुष्ट नहीं हुई उन्हें ये लगा कि बसुरजी की जो शिक्षा है वो अपर्याप्त है इसलिए उन्होंने अपनी अनुकूलता व्यक्त नहीं की तो वो आगे बसुरजी कहते गए कि राय राज पद राय कहूँ राजा बसत ने तुमको राज पद दिया है मैंने तुमको राशि तुमको, तुमको प्राप्त हुआ है तो पिता बच्चों ने चाहिए की ना तुम्हें तो अपने पिता की आज्ञा मान करके पुर के बने सत्य तुम तो उनके पिता की बात को तुम सत्य करो सत्य जैसा उन्होंने कहा वैसा ही तुम करो ये फिर शब्द जो है उधर जमुना के पार दक्षिण में उधर प्रयोग में आता है सकता है कि इधर बांदा की तरफ भी आता हो झांसी की तरफ और उधर की तरफ ग्वालियर की तरफ बोलते हैं फुर विभाग में भी आता है पर मैंने सत्य ठीक हाँ ऐसे बोलते हैं तो ये वही बोलते हैं पिता बचन चाहिए, चाहिए कि नत्य करना चाहिए कि जैसा है वैसा ही वैसा ही तुम करो उन्होंने कहा तुमको तो राज सिंहासन तुमको दिया है एक जो है वरदान में तो उस वरदान को तुम पूरा करो और राज पर विराजमान करो तजे राम जयी बच नहीं लागी अब कहते हैं कि महाराज दशरथ भगवान राम ने क्या किया उन्होंने अपने पिता के बचन महाराज दशरथ की बात को सत्य करने के लिए ही तुम चले गए जैसे उनके बचन को सत्य करने के लिए महाराज भगवान बन गए उसी प्रकार से तुम्हें राज सिंहासन पर बैठ करके पिता के बचन को सत्य करना चाहिए तजय तो राम जी बचने ही लागी और तन परिहरे राम भी और महाराज दशरथ ने जो वो सत्य के लिए ही धर्म के लिए ही उन्होंने भगवान राम का भी त्याग किया और बन जाने दिया और बन जाने पर अपने प्राण त्याग दिए ये सब दोनों कार्य किस लिए हुए जैसे की धर्म की रक्षा हो तो अब तुम्हे चाहिए कि उनकी बात को तुम पूरा करो तो नृत ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा कहते महाराज दशरथ को नृत को राजा को बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा बचन प्रिय थे प्राण प्रिय नहीं थे ये धर्म है माने धर्म की रक्षा तभी होती है जब व्यक्ति प्राणों की परवाह न करे नहीं तो प्राणों की चिंता करने लगे तो धर्म जो है वो उड़ जाता है जहाँ शरीर का मोह प्राण का मोह जहां अपने विश्वास का जहां मोह प्रबल होगा तहा व्यक्ति धर्म पालन नहीं कर पाता आजकल तो बिल्कुल प्रसिद्ध है कि अगर धर्म के मार्ग पर चलते रहे तो भूखों मर जायेंगे सच्चाई ईमानदारी को पकड़े बैठे रहे तो जीवन निर्वाह नहीं होगा भूखो मरेंगे तो लोग क्या सोचते हैं कि भूखों न मरना पड़ो खाते पीते रहो चलते रहो का धर्म करो तो ये णय कैसा है शास्त्र विरुद्ध है और विचारहीन लोगों की बात है दुर्बल व्यक्ति की बातों की है अथवा कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कायरों का धर्म है ये कायरों की मान्यता है कि शरीर पालन करते रहो और धर्म की परवाह मत करो जो वीर पुरुष हैं वो तो इस प्रकार से जीवन की परवाह नहीं करते धर्म की परवाह करते तो वीरता कर रखा समय समय की बात अब ये एक समय अभी आ गया जहाँ की कायर लोगों की कायरता की प्रशंसा की जाती है वीरता की ना नहीं है, वीरता की बातें करो तो मूर्खता की बात है कायरता की बातें करो तो प्रशंसा की बात है होशियार आदमी कौन जो सबसे ज्यादा कायर हो चतुर आदमी कौन जो ज्यादा बरपोक हो भयभीत हो जो टिकलबाज हो अपने काम बनाने वाला हो सबसे ज्यादा होशियार वो व्यक्ति चाहे पाखंडी हो चाहे धूर्त हो चाहे दुर्गुणी हो, हो, हो ये कोई इस प्रकार के जो समाज में जब मूल्यहीनता आ जाती है अपने जो जीवन के मूल्य हैं, उनसे व्यक्ति पतित हो जाता है तो समाज ही पतित हो जाता जहाँ समाज पतित हो जाएगा तो समाज में रहने योग्य नहीं रह जाता जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए जो जीवन के जो मूल्य हैं, उनको मूल्य को ध्यान दें वीरता होनी चाहिए तो एक धर्म का पालन करने की वीरता दान की वीरता युद्ध की वीरता सत्य की वीरता ये सब वीरता की बात है सत्य का पालन वीर लोग कर सकते हैं युद्ध के क्षेत्र में बिना पीठ दिखाए हुए कौन तो युद्ध कर सकते हैं जो वीर लोग हैं कार्य लोग खड़े हुए सत्य का पालन वीर लोग कर सकते हैं तो ये सब वीरता अनेक प्रकार की वीरता है उनमें से धर्म पालन की एक वीरता है तो ये कहते हैं कि देखो उन्होंने जो है ये है शरीर त्याग कर दिया लेकिन सत्य की रक्षा की न कभी वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा महाराज दशरथ को अपने बात की जो है पति उसके प्रिय थे प्राण प्रिय नहीं थे करो का वचन प्रमाणा कहते हैं कि तुम भी उनकी बात को प्रमाणित करो मैंने बात क्या हुआ ये कि तुम भी राज्य को स्वीकार करो तो महाराज दशरथ जो चाहते थे कि तुमको राज्य दे गए तो राज्य तुमको मिले तो अब देखो दो वरदान दिए महाराज दशरथ ने कहे की एक बरदान में भगवान राम को बन जाना था तो वो भगवान राम का प्राण था कि उनके वचन को पूरा करते तो उनको पूरा कर दिया वो अपन चले गए एक और दूसरा वरदान मांगा कई कई ने राज्य प्राप्त हो तो वो भी महाराज दशरथ की बात को जब तुम राजा बनो राज सिंहासन में बैठो तब तो दूसरा वरदान पूरा हो तो ये दोनों बातें पूरी करो उसके एक बात और जब तुम्हारे अग्रज तुम्हारे बड़े भाई जिनको भी तुम इतना आदर सत्कार करते हुए जब पिता के वचन को पूरा करने के लिए बन जा सकते हैं तो तुमको भी अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज सिंहासन में बैठना चाहिए इस प्रकार से भरत चाहे न भी चाहे तो भी वशिष्ठ जी घेर करके उनको राज्य पर बैठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इस प्रकार से कहते हैं से करो भूपि जायी महाराज दशर की आज्ञाओ को श्रोधारे तुम करो हरी तुम का सब, सब प्रकार तो तुम्हारी भलाई इसमें तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा को तो कोई धर्म विरुद्ध नहीं कह सकता ये सब कह करके बशिष जी जो है उनको प्रेरित करते हैं राज्य स्वीकार करने अब फिर उदाहरण देने लगे देखो कहते हैं कि प्राचीन काल में इतिहास भी इसी प्रकार का है उससे भी प्रमाणित होता है कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए अगर तुमको अनुचित भी लग रहा हो कि देखो महाराज दशरथ ने हमको अगर राज्य तरह दे दिया है तो बड़े भाई को प्राप्त होना चाहिए हमको नहीं प्राप्त होना चाहिए गलत बात है अधर्म हो तो भी तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए पिता की आज्ञा मान करके इसलिए कहते हैं करो शिशर धूप अजाय पर शुरु राम पितुआ आज्ञा राखी परेशराम ने पिता की आज्ञा को माना और तो मारी मां तो सब साखी उन्होंने अपनी मां को गर्भन काटी लोग सारा संसार जानता मान पुराने यहाँ परशुराम जी की कथा आती है उसमें आती है कि फिर जो वो जनदग में उनके पिता थे तो उन पिता ने किसी कारण से उनकी माता के ऊपर उनको खोद आ गया तो उन्होंने परशुराम से कह दिया की परशुर कर लो उनके ग्रहण परशुराम ने भी कहा कि पिता की आज्ञा है तो क्या करना चाहिए जब गर्दन काट दी तो, तो उनके पिता जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए कहा तुमने तुमने हमारी आज्ञा का किया तुमने माता के गर्दन काट दी तुम्हारे बहुत प्रसन्न है तुम वरदान मांगो तो परसुराम कहने लगे वरदान हम यही मांगते हैं कि हमारी माँ फिर जीवित हो जाने सामने मार तो दिया लेकिन वो फिर तो जीवित हो गया है हाँ हो गया होगा भाइयों की अलग बात होगी यहाँ तो ये यह बात है भाइयों को तो हमारी समझ में तो वो शास्त्रा भाव ने इनके भाइयों को मारा था उसका बदला लेने के लिए फिर उन्होंने शास्त्राबाव से युद्ध किया उसने शास्त्राबाऊ को मारा था लेकिन यहाँ तो जो है ये तो इनकी मां तो कहीं गई थी और वहाँ जाके पानी डालने में उसमें देर हो गयी और वहाँ कहीं उससे तो अपराध हो गया उसके कारण ऐसी गर्दन कटवा दी फिर उसके बाद में कैशराम ने फिर वरदान में यही कहा गर्दन जो जाए से जुड़ जाए फिर जीवित हो जाए तो जैसे कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और फिर उनको जीवित कर लिया उन्होंने तो जीवित भी हो गए तो कहते हैं कि देखो कि इस प्रकार से परशुराम ज्ञान राखी एक उदाहरण ऐसा हो गया कि जिन्होंने अपने माँ को भी इस प्रकार से मार दिया लेकिन ये नहीं लगा कि परशुराम तो मातृघाती है यह तो एक बहुत बड़ा घातक हो गया माता पिता और गुरु की हत्या करना इससे बड़ा का हो सकता है तो वो कार्य इन्होंने किया इसके कारण से ये महापात की होना चाहिए लेकिन परश्राम महापात के नहीं हुए पिता के आज्ञा का पालन किया इसलिए वो हो गया इसी तरह से दूसरा उदाहरण एक और देते हैं तो है उनको पिता ने उनका युवावस्था उनसे मांगी तो पुत्र ने युवावस्था यात्र को अपने पिता को दे दी तो फिर उसके बाद वो जो पुत्र जो था तो वो हो गया ब्रद्ध और पिता हो युवा इस प्रकार तो के तक उन्होंने जीवन दिया लेकिन पितृ आज्ञा अगर न भयो पिता की आज्ञा के कारण उन्होंने अपना योगन अपने पिता को दे दिया तो यद्यप अपराध था अनुचित था ये लेकिन फिर भी इसे न पाप लगा नग और अपय दो बातें होती है पिछ आज्ञा अग न पाप ही उनको लगा और नश्राम जी को भी न पाप लगा मात्र भाती का और न उनको अपयस हुआ तो मैंने आज्ञा पालन करने से जो वो पिता की आज्ञा माता की आज्ञा पालन करने से अगर कहीं कोई उनकी आज्ञा में अधर्म की बात भी होती है तो उस पालन करने में अपराध नहीं होता इसी प्रकार से देखते हैं एक बात तो करते हैं कि भगवान राम जब विश्वामित्री जी के साथ बन में गए उनके यहाँ तो रास्ते में तालिका मिली तो विश्वास में तेज दिखा दिया कि यही जो का दिखाई भगवान के अवतार तो तो तो उता तो है और बड़ी भाई उन्होंने वीरता दिखाई तो सबसे बड़ी वीरता क्या दिखाई है एक स्त्री को हत्या कर दी है? तो इनको तो पाप लगना चाहिए इनकी तो निंदा होनी चाहिए तो फिर उसको एक नियम जो शास्त्र का है वो ये है कि गुरु की आज्ञा से उन्होंने ऐसा किया अगर स्त्री मारने का कोई पाप हो भी तो उसकी जिम्मेदारी विश्वा मित्र की राम की नहीं क्योंकि उनकी आज्ञा से मारा शास्त्र का भी एक इस प्रकार के उदाहरण है भगवान राम ने कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा अपने बैर के कारण से नहीं मारा कई इस प्रकार की हत्याचारी के जो कारण होते हैं जब व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है तो उसको फिर पाप लगता है अगर लोक कल्याण के लिए इस प्रकार का वही कार्य किया जाता है तो पाप नहीं होता बल्कि पुण्य हो जाता है। <स्थाँगा> अगर कोई व्यक्ति देक्टिक, किसी व्यक्ति की उसका संपत्ति हरण करने के लिए किसी को मार दे उसकी संपत्ति छीन ले पाप हो लेकिन अगर दूसरे देश के लोग अपने देश के ऊपर आक्रमण कर दे और इस देश के व्यक्ति उनसे शत्रु से लड़ने के लिए लड़े उसको एक नहीं हजारों लोगों को मार मारे तो ऐसे व्यक्ति को पाप लगेगा लगे महावीरचक प्राप्त होगा उसको प्राप्त होगी अब क्या हो गया? इतने लोगों को मार दिया तो फिर क्या हो गया क्यों नहीं उसको पाप लगा इसीलिए पापों का विचार करना पड़ता है ऐसे नहीं मोटी बात लेकर नहीं चला जाता कहीं किसी को मार दिया तो बस हो गया था उसके आगे पीछे और भी सिद्धांत है वो भी उनके साथ विचार नहीं होते उनको देख करके तब तो होता है इसलिए कहा कि यहां पर इन लोगों ने जिस प्रकार के कार्य किए वैसे तो साधारण रूप में पाप करने हैं लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उन्होंने किए तो उनको पाप नहीं लगा नहीं इनका अपय हुआ ऐसे ही इनको समझाते हैं भरत जी को कि भले ही तुमको ये लगे कि हमारे बड़े भाई का राज्य है हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए पाप है लेकिन पिता की आज्ञा के कारण से ये पाप पाप नहीं रहेगा और तुम्हें कोई दोष भी नहीं देगा ये वसु जी का कहना है कहते हैं अनुचित उसके विचार तक जे पाले हैं पितु बहन जो कहते हैं कि जो उचित अनुचित का विचार छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करते हैं पिता की बात जो उन्होंने कही उसका पालन करते हैं ते भाजन सुख सुमर पद एन वे सुख यश और सर्ग इन तीनों के अधिकारी होते हैं अब ये भी एक दुरा प्रसिद्ध है और इस देखो ते भाजन ते भाजन सुख अमर पद ये जो सामान्य धन के भी चर्चा हो रही थी उसके धर्म का फल क्या है भौतिक सुख ये तीन काल है ये तीनों दिना दिए तुलसी राशि ने यहाँ पर सुयस मे की अमर पत अमर पत मनु स्वर्ग अमर पथ अमर मान देवता लोग हमारे पत्नी इंद्रलोक इंद्रलोक बात करे स्वर्ग करे ये तीनों फल इसके, तो इसके माने पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है और धर्म के पालन करने के तीनों फल वही प्राप्त होते है तो श्री ने इस प्रकार से धर्म की शिक्षा दी आप देखेंगे जितने भी वर्ण धर्म आश्रम धर्म सामान्य धर्म स्त्री धर्म सब धर्म धर्म की बात बोल अब यहाँ तक तो अभी कोई चर्चा कर्मार्थ की नहीं है हुँ? ये ज्ञान वैवाद की भक्ति की परमात्मा की इसकी कोई चर्चा नहीं है तो अगर परमात्मा का विचार न करो तो धर्म का विचार करने के पहले धर्म का विचार क्या जाए तो धर्म के विचार का आधार ये तो वैसे ये कैसे मालूम हो की क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है तो गीता में तो भगवान ने सोलह अध्याय में ये कहा कि देखो धर्म अधर्म का निर्णय व्यक्ति अपने मन से नहीं कर सकता उसका निर्णय शास्त्र करते हैं। तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्या व्यवस्थित जो क्या धर्म है क्या धर्म है क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है ये शास्त्र ही इसके लिए प्रमाण है प्रमाण मैंने सही निर्णय करने वाला कि हमारे लिए क्या है क्या धर्म है क्या धर्म है जैसे सरकारी कानून है तो ये बताओ की क्या कानून है क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है तो कोई कहने लगे कि यह अपराध है ये अपराध नहीं है? अपने मन से कहने लगे हा? तो उस अपने मन से कोई किसी वक्त को अपराध कहे तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी अपराध क्या है जब लॉ की पुस्तक में जो लिखा हो कि ये अपराध है उसके अंतर्गत आता हो तो क्या तो अपराध उसके अंतर्गत नहीं आता तो कहा अपराध कोई क्राइम क्राइम कब है क्या प्रमाण क्राइम है लॉ की किताब दिखाओ उसमें अगर लिखा होगा तो क्राइम नहीं लिखा होगा तो, तो नहीं क्राइम उसी आधार पर इसी प्रकार से सिन क्या है क्राइम के स्थान पर तो कोई अपने मन से कह देने थोड़े बनेगा जो कहेगा वही उसका सिंह है नहीं तो सिंह नहीं इसलिए सबसे मुख्य बात तो ये है अब उसके बाद में अब लॉ की किताब में क्या कहा गया है ये कौन बतावे कैसे पता लगे कोई हर व्यक्ति सब किताबें कान में किताबें पीठ फैलाते घूमेगा उसके सबको जो जानने वाले हैं जैसे वकील लोग हैं तो जो, जो वकील बताए कि लॉ में ये है जो बताएगा वही माना जाएगा कि यही क्राइम है यही लॉ है वो बता देगा काम जैसे अमुक अमुख पुस्तक में अमुक अमुख जगह ये ये इस प्रकार के इस इससे ये क्राइम बनता है तो जहां वो बताएगा तो मिल जाएगा जल्दी इस व्यक्ति को मालूम हो जाएगा तो वकील की बात लोग बात मानते हैं मानते हैं तो वकील की बात किस आधार पर है लॉ आधार मानते हैं लेकिन लॉ की किताबें कौन देखता फिर वकील जहाँ वकील ने बताया उसको मान लिया किसी को ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वकील से भी कहा लिखा है दिखाओ तो उसने दिखा दिया जब पढ़ लो उस किताब में लिखा हुआ है तो आपने पढ़ना होता है पढ़ भी लेता संतुष्ट हो तो जाता उसे इसी तो प्रकार से कानून जो जो धर्म का कानून है नियम है वो तो शास्त्र है लेकिन शास्त्र के जानने वाले है वो जो वही वृद्ध लोग है माता पिता है गुरु लोग हैं या बिप्र लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करना भी उनका काम है वो उसके विशेषज्ञ हैं वो ये कहेंगे कि यह धर्म है, यह धर्म है जो वो बताएंगे उसे मानेंगे ये और भी कह सकते हैं उनसे कि भाई पुस्तक में कहा लिखा हुआ है, शास्त्र में कहा लिखा हुआ है, तो शास्त्र दिखा दिया जाएगा तो उनको कह देंगे शासन इस प्रकार का है इस प्रकार से प्रमाण माना जाता है तो तुलसीदास ने इस बात को सावधान कर दिया सबसे आसान कर दिया कि शास्त्र हो चाहे विप्र हो चाहे गुरु हो ये उपलब्ध न हो तो माता पिता उपलब्ध होंगे गुरु तो उपलब्ध होंगे सबसे निकट की बात उनकी उनकी बात को मान क्योंकि यहाँ प्रसंग है महाराज दशरथ की बात मनाने का, इसलिए माता का नाम छोड़ दिया गुरु का नाम छोड़ दिया अन्यथा तीन का नाम तो सी लेते रहते हैं माता का पिता का गुरु का इनकी आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है माने वो लोग जो कुछ आदेश देंगे वो धर्म ही होगा बस ऐसा समझ करके आप उसका पालन करते रहोग उसका सरलीकरण हो गया नहीं को को तो शास्त्र को पढ़ो फिर जानो कि क्या धर्म है क्या धर्म है या शास्त्र के जो विशेषज्ञ है उनके उनको जानो इसलिए कह दिया कि अनुचित उचित विचार होता है कि पिता की आज्ञा के जो लोग अनुचित उचित विचार छोड़ करके जो उनका पालन करते हैं उन लोगों को धर्म का फल प्राप्त होता है तो ये धर्म के तीन फल बता दिए भजन भजनमल पात्र फिर तो वो ऐसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले यश पात्र होते हैं सुख के पात्र होते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के पात्र होते हैं पात्र मैं अधिकारी भाजन में न अधिकारी ये अधिकारी होंगे उनको भौतिक सुख भी प्राप्त होगा भी प्राप्त होगी स्वर्ग प्राप्त होगा ये तीन प्रकार के सुख हैं, ये तीनों प्रकार के सुख व्यक्ति को प्राप्त होंगे <khasem> <khasem> ये जैसे यहाँ पर कहा है ऐसी पहले एक आ चुकी जब जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी चलने को तैयार हुए तब भगवान ने उनको धर्म की शिक्षा देना शुरू किया लक्ष्मण को उस प्रसंग में भी देख चुके हैं भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा धर्म यह है कि तुम यहीं रहो माता पिता की सेवा करो और यहाँ प्रजा का पालन देखो महाराज दशरथ इस समय दुखी होने के कारण से राज्यकार देखेंगे नहीं तो तुम्हें प्रजा की रक्षा अच्छा इत्यादि करने का कार्य तुम्हारा यही तुम्हारा धर्म, यह धर्म यह तुम है लक्ष्मण का धर्म है यह कहा भगवान ने तुमको दुपन भेजा पिता ने तुमको रहना चाहिए ये सरकार करना चाहिए बात बिल्कुल ठीक थी धर्म की बात लेकिन लक्ष्मण जी वहाँ पर भगवान राम से कहते हैं ये कि धर्म नहीं तो नीति सुगत ये धर्म और नीति की उनकी बातें शिक्षा उनको दीया आप जिनको की जिनको की तीन चीजें में प्रेम हो माने जो भौतिक सुख चाहते हूँ तीर्थ चाहते हैं स्वर्ग चाहते है आप उनको ये धर्म की शिक्षा दो तो लक्ष्मण जी के कहने का मतलब ये था कि हम इन तीनों से व्यरक्त हैं हमें न भौतिक सुख चाहिए न इसकी चाहिए, न स्वर्ग चाहिए हमें तो ये आप ही चाहिए परमात्मा का प्रेम चाहिए उनकी सेवा हमें चाहिए हमें ये तीनों नहीं चाहिए अब यहाँ भगवान राम के उत्तर होगा कहने के उसके माने तुम जब धर्म नहीं चाहते हो धर्म का फल नहीं चाहते हो और तीन से कोई भी तुम नहीं चाहते हो तो भाई चलो फिर सात फिर क्या है परमा तक उठाओ हमारे साथ में यदि करना तुम ये परमार्थ करना है तो तुम करो सब कर वहाँ क्या कह सकते हो लेकिन वो धर्म के तीन फल जो लक्षण ये जी ने भी ए, ती ती बता दिए धर्मनीत उपदेशी तारी की धूति सुगत प्रेदारी है यही तीन यही तीन फल है सब जगह शास्त्रों में धर्म के यही तीन फल बताए हैं गीता में भी यही तीन फल बताए हैं गीता में दूसरा अध्याय आप देख लो भगवान ने अर्जुन को जब समझाया कि देखो अर्जुन तुम युद्ध छोड़ छोड़ करके भाग जाओगे तो, तो तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें धन की रक्षा करने के लिए युद्ध करना चाहिए और अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये तीनों से वंचित हो जाओगे जीत गए तो राज्य सुख तुम्हें प्राप्त होगा भौतिक प्राप्त हो अगर तुम, तो तो तुम, हो हो अगर तुम उसमें अगर मारे गए तो तुम स्वर्गी तो प्राप्त हो जाएगी और यश युद्ध करते हुए मारे गए तो इस लोक में योगी और तो इस प्रकार से युद्ध युद्ध करने से ये तीनों लाभ तुमको प्राप्त होंगे अगर ये तुम युद्ध नहीं करते चले जाओगे तो ये सब लोग जो तो तुम्हारे शत्रु लोग ये तुम्हारी निंदा करने लगेंगे तो निंदा का तुमको दुख होगा और युद्ध सो चलोगे तो राज्य तुम्हें कौन सा मिला जाता है राज्य भी तुम्हारा गया और क्षत्र यद युद्ध नहीं करता धर्म की रक्षा नहीं करता भाग होता है किसी भी कारण लोगों के कारण से तो उसको शब्द भी प्राप्त नहीं होता इसलिए तुम्हारे तीनों जो है धर्म के तीनों फल उनसे तुम वंचित हो जाओगे तो वहां पर भी भगवान कृष्ण ने भी तीनों को गिनाया है तो तुलसीदास जी ने भी उनको बड़ी सावधानी से संग्रह किया इन तीनों का और जगह जगह कई बार कहा जैसे लक्ष्मण जी के मुख से कहलाया फिर यहाँ बशत जी के मुख से कहलाया आगे चल जब चित्रकूट में पहुंचेंगे सब सारी सभाए बैठेंगी तो वहां भगवान राम भी यही कहेंगे धर्म के तीन फल है फिर रिपीट करेंगे बार बार इसमें रिपीट किया गया और बने बात व्यक्ति को समझ में आ जाए कि धर्म क्या है और धर्म का फल क्या है और धर्म की गति है तक है ये भी कि धर्म की गति इसके आगे नहीं धर्म तो है व्यक्ति को स्वधर्म समान बन का पालन करेगा तो जब तक जीवित है तब भौतिक सुख प्राप्त होगा व्यक्ति प्राप्त होगा मरने पर तो स्वर्ग हो जाएगा लेकिन व्यक्ति स्वर्ग धर्म जो है व्यक्ति को स्वर्ग के आगे परमात्मा नहीं सकता उसकी गति यही जाकर ठप हो बस अब आगे किसी को व्यक्ति को बढ़ना चाहिए तो इन तीनों की सामना छोड़कर के जब धर्म का पालन करेगा तब आगे बढ़ेगा नहीं तो आगे द्वार बंद मिलेगा उसको ये शास्त्र के राश्य हैं तुमको अच्छी तरह समझ करके रखना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए उसी के अनुसार साधना भी करनी चाहिए बस आगे बढ़े नान्या इस्तिहा रघुपति वे सत्यं अंतरात्मा सत्य बदा चुना कि भक्ति जय गर्भरामे काम आदिदोषरिशंत Yeah jay ram jai ram sri ram bam jai jai ram jai ram bam sri ram